आपने कल बताया कि बत्क्षण संबोधी सडन एनलाइटनमेंट कशी कार्य कारण नियम से हुआ नहीं। लेकिन ब अस्तित्व में कुछ भी अकस्मात दुर्घटना की तरह नहीं घटता तो संबोधी जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है। अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं घटता यह सच है लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण परमात्मा स्वयं अकारण उसका कोई कारण नहीं संबोधी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 तो वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा है रास्ते पर चलते चलते कि कोई आदमी दिखाई पड़ जाए जो मेरी भाषा समझता हो पूर्व का कोई देश सुदूर पूर्व का और ये अमेरिकन वो देख रहा है कि कोई सफेद चमड़ी का आदमी दिख जाए जो मेरी भाषा समझता हो या किसी दुकान पर अंग्रेजी में नामपट्ट दिख जाए तो मैं वहां जाके पूछ लू वो इतनी आतुरता से देखता चल रहा है और पसीने पसीने है तो उसे सुनाई ही ना पड़ा कि उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी लगी हुई और बार बार हार्न बजा रही क्योंकि उस पुलिस की गाड़ी को भी शक हो गया है कि आदमी भटक गया है दो मिनट के बाद उसे हार्न सुनाई पड़ा चौंक के वो खड़ा हो गया पुलिस उतरी हो उसने कहा कि तुम होश में हो कि बेहोश हम दो मिनट से हार बजा रहे हैं। हमें शक हो गया कि तुम भटक गए हो खो गए हो बैठो गाड़ी में उसने कहा यह भी खूब रही मैं खोज रहा था कि कोई बताने वाला मिल जाए बताने वाले पीछे लगे थे मगर मेरी खोज में में ऐसा तल्लीन था कि पीछे से कोई हार बजा रहा है ये मुझे सुना ही ना पड़ा पीछे मैंने लौट के ही ना देखा जिस तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे लगा है। ही परमात्मा हार नहीं बजाता। जोर से बजा भी नहीं। क्योंकि जोर से चलो तुम्ही स्वतंत्रता बाधा हो जाएगी। फुस फुस आता है कन मे गुपचुप कुछ कहता है मगर तुम इतने व्यस्त हो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 वो पत्र लिखता है बार बार कहता है अब आता हूं, तब आता हूं, इस महीने अगले महीने वर्ष पर वर्ष बीतने लगे एक दिन वो प्राय प्रेसी तो घबरा गई प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती उसने यात्रा की और वो उस प्रदेश के नगर पहुंच गई जहां उसका प्रेमी पूछताछ करके उसके घर पहुंच गई द्वार खुला है सांझ का वक्त है सूरज ढल गया है द्वार पर खड़े हो देखने लगी, बहुत दिन से अपने प्यारे को देखा नहीं। बैठा है सामने, मगर किसी गहरी तल्लीनता में डूबा है कुछ लिख रहा है, व इतना तल्लीन है की प्रेसी कोडी देर रुकू उप बाधा न दू न मालूम कस विचार तंतु मे कोणसी बात खो जाय वसा भाव बिभोर हैसी आंखो आसूू बह रे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 परमात्मा समने है और हम उशी प्रार्थना करो हे प्रभू तुम का हो? आखो से आंसू बह रहे लेकिन हमारी आसुओ की दीवार कारण जो सामने है दिखाई न पड हम उसी रहाको तलाश रहेलाश के कारण ही हम उसे खो रे अष्टावक्र की बा बडी सीधी साफ आहे कहते बंद करो ये लिखा पढ़ी बंद करो अनुष्ठान समाधि घटती नहीं हाँ अगर समाधि भी एक घटना होती तो फिर कार्य कारण से घटती कार्य कारण से घटती तो बाजार की चीज हो जाती समाधि अछूती और कुआरी बाजार में बिकती नहीं तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारा बजारू दिमाग को भी में रख लेता है तुम सोच ते हो की इतना करमाण्य करमाकथित साधु संत पुण्य करो अगर परमा जे परमाणे करणार पडेगा जे परमा बिना मिला हुआ नहीं मला हुवा नाही जे परमा है मूल्य चुकांना पडेगा इतने पुण्य करो इतनी तपश्चर्या इतना ध्यान इतना मंत्र जप तब तब मिलेगा, गा बाजार मे रख लिया तुमने बिकने वाली एक चीज बना ती खरीदार खदेंगे खरीद जिन के पास है पुण्य व खदलं जनके पास पुण्य नहीं है वो वंचित राहण्य सिक्के च खनखनाव पुण्य के सिक्के तो मलेगा अष्टवक्र कहरे क्या पागलो जैसी बात कर रहे से तो तो खरीदारी हो गई, पूजा मि परमा तुमने तो खरीद लिया, प्रसाद रहा? और जो कारण से मिलता है वो कारण अगर खो जायगा तो फिर खो जायगा जो अगर कारण से मिलता हो तो कारण कि मिट जाने से फिर छूट जाएगा. तुमने धन कमा लिया तुमने खूप मेहनत की तुमने खूप स्पर्धा की बाजार में धन कमा लिया, लेकिन क्या तुम सोचतेही हो धन कमाया हुआ टिकेगा चोर इसे चुरा सकते चोर का मतलब है जो तुमचे ज्यादा जीवन को दाव पे लगा देता दुकानदार मेहनत करता हैन चोर आपण जीवन दाव पे लगा देता वहता लो हम मरने मारने तयार लोक ले जायगे तो वो ले जाता है जो कारण से मिला है वो तो वूट सकता है परमात्मा अकारण मिलता है हैन हमारा अहंकार मानता नाही हमारा अहंकार कहता अकारण मिलता इसका मतलब कुछ भी नहीं किया उनको भी बडी कष्ट कर मालूम होती है। कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल मी वहां सामने आरूप बैठक हस रहे, वो कल कह रहे थे कि कुछ करने का मन नहीं होता मैंने मे चलो ना करने में डूबो परमात्मा को पाने के लिए करने की जरूरत क्या है, कहो भी तो भरोसा नहीं आता किंक मन कहता बिना कि बिना कि तो क्षुद्र च मलती मकान नहीं मिलता कार नहीं मिलती, दुकान नहीं मिलती धन पद प्रतिष्ठा नाही मिलती परमायगा मिल बिना कि भरोसा नाही आता करणार पडेगाही कोई तरकीब होी इस को करणार पडेगा इले तो ॲसे ॲसे शब्द बना लेते हैं। कर्म मे अकर्म अकर्म म कर्म मगर हम कर्म कोथे अकर्म म कर्म करेगे भांती मगर करेंगे जरूर बिना केलेगा मी तुमसता अष्टावक्र किलाही हुआ है मलने भाषा ही गलत है मलने भाषा मे दूरी आई जे छूट गूट जा तुम क्षणभर जी सकते हो परमाट के कैसे जिओगे परमाट के तुम्ही वही गती होईगी जो मछली की सागर सो छूट के होती फिर मछली तो सागर से छूट भी सकती है क्योंकि सागर के अलावा कुछ और स्थान भी लेकिन तुम परमात्मा से कैसे छूटोगे वही है बस वही है सब जग जग उशी तुम छूटोगे कानारा है कोण परमा का सागर ही सागर हैस बाहेर होणे का उपाय नाही अष्टवक्र तुमस कहम तुम कभी उस दूर गे ही नाही हो इसलिए घट सकता है अकारण, खोया ही ना हो तो मिलना हो सकता है अकार संबोधी कोई घटना नहीं स्वभाव है लेकिन ऐसा कहीं हो सकता कि बिना किए प्रसाद बरस जाए हम बडे दीन हो गे दीन हो गए हैं जीवन के अनुभव यहां तो कुछ भी नहीं मिलता बिना तो हम बडे दीन हो गए हम तो सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा और परमा कि मिल सकता है हमारी दीनता सोच नहीं सकती हम दीन नाही तो जनक कहते की अहो म आश्चर्य हुठको मरा नमस्कार मुको मेरा नमस्कार इसका अर्थ हुआ कि भक्त और भगवान दोनों मेरे भीतर दो कहना भी ठीक नहीं एक ही मेरे भीतर है भूल से उसे मैं भक्त समजता हा भूल छूट जागवान जणलेत ॲसाही समजो की तुम्हारे कमरे मे तुमने दो कुर्सिया लोक रखी फिर और दो कुर्सिया लोक रखी गलतीस तुमने जोडली पाच मगर कमरे में तो चार ही चारही तुम चाहे गलती से पांच जोडो चे छे पचास जोडो तुम्हारे गलत जोड़ने से कमरे मेसिया पाच नाही होत कुर्सिया तो चारही तुम च तीन जोडो चे पाच जोडो तुम्हारा तीन पाच तुम जनो कुर्सियो कसई फर्क नाही पडता कुर्सिया तो चारही ये तुम जो सोच रहे हो कि को की परमाना तुम्हारा तीन पाच परमाही हुवा कुर्सिया तो चार ही जबी गणित ठीक बैठ जा तुम कहोगे अहो पहिले पाच कुर्सिया अप चार हो गा तुम कहोगे तुम कहोगे बरी भूल हो रही थी, कुर्सिया तो सदा से चार मैन पाच जोडली ती भूल सिफ जोडने की थी। भूल अस्तित्व मे है भूल केवळ स्मरण मे भूल अस्तित्व है भूल केवल तुम्हारे गणित में भूल ज्ञान मेलि अस्तवक्र हैं कुछ करने का सवाल नहीं है पांच नाही को चार करने के लिए एक कुर्सी बाहर नहीं ले जानी या तीन तुमने जोडी है तो चार करणे को बाहेर नाही लि कुर्सिया तो चार ही है सिर्फ भूल हैडतोड की जोड़ जोडतोड ठीक बिठा बैठा तो जब जोड ठीक बैठ जायगा तो तुम क्या कहोगे कि अकारण तीन कुर्सिया चार हो गई अकारण पाच से चार हो गई नहीं तब तुम हसोगे तुम कहोगे होणे की बाई वी भूल सिफ सोचने की कर रहे थे। सिर्फ भूल मन की ती अस्तित्व की नाही ती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 किरणों के जाल से मरुद्धान के भ्रम में पड़ गया जल देख लिया जो नहीं था देखा जो था वो इस माया झूठे भ्रम में छिप गया और दिखाई ना पड़ा संबोधि महान घटना है क्योंकि घटना ही नहीं संबोधी महान घटना है क्योंकि कार्य के बाहर संबोधि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 तुम्हाला दिमाग खराब है रम रम लिखने किताबो मेनको बडा धक्का लगा क्योंकि संत औरंगेहा आते रते कहते बडे पुण्यशाली हो। इतनी बार लिख लियातनी बार माला जपली इतनी बार का स्मरण करलिया अरे एक बार करणे आदमी स्वर्ग पहच जात तुमने इतका कर लिया। मुस नाराज हुए तो फिर मुझे कभी नहीं बुलाया ये नाही किस काम का जो कहता पाप हो गए उनको बडा धक्का लगा उन्होंने आप हमारे भाव को बड़ी चोट पोहचात तुम्हारे भाव को चोट नाही पहचात पण है रम रम लिखने से क्या मतलब जो लिख रहा हैसो पो रेसो काम मे लगा हुए रम र बोलू रमको फंसा दो कि बिठा दो की लिखो छोडो धनुष्मान पकडो कलम लिखो राम राम ये कहां फिर रहे हो सीता की तलाश मे क्या करण्यमचंद्र जी अगर भले आदमी मानले की चलो ठीक आदमी पीछे पडा ना लिखे तो बोरा ना मन जाय तो बैठे रम रम लिख रे तो उनका जीवन तुमने खराब कियाुम जे लिख रे हो तो तुम रमसे लिखवा रो हे कोण है जो लिख रहा पहिचान हो ये कौन है जो रटन लगाय हुए है राम रम की ये कहां उठ रही रट उसी गहराई में उतरो अष्टावक्र कहते हैं वहां तुम राम को रम कोश कल आपने कहा कि हृदय के भाव पर बुद्धी का अंकुश मत लगाओ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 निश्चित तर्कपूर्ण हैक <coughs> सिर्फ तर्कपूर्ण ही नहीं थोडा ज्यादा भी तर्कपूर्ण बोलता हा तुम्हारे कारण थोडा ज्यादा जो है वो मेरे कारण तर्कपूर्ण न बोलूंगा तुम समज ना पाओगे वो जो थे वो ना बोलूंगा तो बोलूंगा ही नहीं, बोलने में सार क्या फिर? तो जब मैं बोल रहा राहू तो मेरे बोलने तुम्ही मे सुनने बोलणे अगर मेरा बस चले तो तुम्ही तर्कातीत ही बोलू तर्क बिलकुल छोड दू ल तब तुम पागल समजोगे तब तुम्हरी समज मी ना आयगा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 तरका तो सहारा है क्योंकि तुम अभी इतनी हिम्मत में नहीं हो कि तरकातीत को सुन सको अगर तरकातीत ही सुनना है तो पक्षियों के गीत सुन के भी वही काम हो जाएगा जो अष्टावक्र की गीता सुनने से होता है वे तर्कातीत हवाओं का वृक्षों से गुजरना सरसराहट की आवाज सूखे पत्तों का राह पर उड़ना खखडाहट की आवाज नदी की धारा में उठती आवाज आकाश में मेघो का गर्जन वो सब तडकाती अष्टावक्र बोल रहेशाओर मगर व्हा तुम्ही कुठ समज मिडिओ की चहाट तुम कितनी देर सुन सकोगे तुम कोगे हो गई बकवासी थोडा बहुत सुन लो ठीक है लेकिन इस में कुछ अर्थ तो है ही नहीं। वो जो तरकाती थे वो तो चिडियों की जैसा ही है। लेकिन तुम्हारे तक के लिए सेतू बनाता हूं तर्क का अब अगर तुम सेतू ही पकड लो और मंजुल कोल जाऊ शब्द कोही पकड और शब्द से पहचाया भूल जाओ।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 मंत्र एच टू ओ जैसे निश्चितही पण ऑक्सिजन और हायड्रोजनसे मल के बनता है लेकिन कागज पे H2O लिखने से प्यास नहीं बुजती तर्क से समो हृदय पियो तर्क का सहारा ले लो लेकिन बस सहारा ही समझना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 कि तुम राजी हो सको मेरे साथ चलने एक बार राजी हो गे फिर तो गड्ढे में गे फिर तो तुम्हारी पटरी उतार दूंगा एक बार राजी भर हो जाओ एक बार हाथ हाथ में हाँत आ जाए। फिर कोई चिंता नहीं है एक दफा तुम्हाला हाथ हाथमे आता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 तर्क तो आठा है तर्कातीत का तुम्ही फुसला कडवी भी दवा पलनी हो तो शक्कर की पर चढाते छोटे छोटे जैसे बच्चों जैसी हालत है आदमी की, शक्कर में कडवी दवा भी जाता है, जहर भी पी सकते हो तो,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 तो वो बुंद तुम्हारे में मस्तिष्के की क्रांती को उपस्थित कर देगी। ये तुम निर्भर है कुछ लोग हैं जो सिर्फ तर्क ही तर्क को सुनते जो जो तर्क के बाहर पडता उपेव हते मेरे पास आयही नाही आय या ना आय बराबर वे जैसे आयथे वैसेही वापस गे मजबूत होके गे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 बोल मॅने जो का मेरी कोण मलकियत नाही इधर बोला की वेळे हाथ बाहेर हुवा तीर्ष तुम्हारे हाते की लगेगा का तुम लगने दोगे लगने दोगे की बच जाऊगे बुद्धि मे लगने दोगे तर तुम यहार पंडित होकर लोट जाओगे और तर्क कुशल हो जाओगे विवाद मे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 ंडित होके मत लौट जाना थोड़े प्रेमी होकर लौटना ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो वो ढाई अक्षर जो प्रेम के हैं वो मत भूलना तो सुनो मेरे तर्क को राजी हो मेरे तर्कसे साधन की भांती साध्य तुम हिमत जुटा लोगे तर्कातीत मेलांगा दोगे तर्क के माध्यमले जहा तक, तक तुम्ही बुद्धि जा सकती फिर सीमांत आयगा फिर सीमा आयगी फिर तुम्ही ऊपर निर्भर होगा सीमा पे खे होत तुम देखले आपण अतीत औरना भविष्य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 फिर फि तुम्ही हात अगर तुम्हें बंजर रेगिस्तान रह जाना हो तुम्हारी मर्जी तुम मालिक हो अपने लेकिन एक बार तुम्हें मैं किनारे तक लहान तुम्ही सुंदर उपवन दिखाई पडणे लगे हर्यालया पहाड हिमशिखर बस एक दफा तुम्ही दिखा देणार तुम्ही मौज फिर लॉट जातो लोट ज लेकिन तब तुम जानोगे कि अपने ही कारण लोटे हो तब उत्तरदायित्व तुम्ही तुम्ही तर्क कोकता हा जे तुम्ही पहिली झलक मी जाय स्वर्ण शिखरो की जहा से तुम्हें पहली, पहली दफा आकाश का थोडासा दर्शन हो जाय फिर व दर्शन तुम्ही पीछा करेगा फिर वंडरायगा तुम्हारेतर फिर वुकार बढती चिली जायगी फिर धीरे जो बूंद बूंद गिरा था वो बड़ी धार की तरह गिरने लगेगा तुम बच नाही सकोगे क्योंकि एक बार हृदय की थोडी सी भी झलक जाए तो फिर बुद्धी कूडा कचरा जब तक झलक नहीं मिली तब तूडा कचराही हिरा जवा मालूम होता है। क्या मेरे लि खतरा तर्क पोषित दिमाग दल परी हो जाय खतरा है जरा सजगता रना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 बहोगे क्यो कुठ है ही नहीं पाने कुठेही नाही होणे जो होगा बस वही काफी है। इसे ख्याल रुनिया दो तर है दुन्या दो तरे वर्गो मे विभाजित एक वर्ग है जो बाहेर की चीजो कभी संतुष्ट नाही मकन तो दूसरा च इतना धन तो और धन ची और तर की स्त्री चो बाहेर की चिजोसे कभी संतुष्ट नाही और भीत जिसर कोण असतोष नाही भीत जिसर असंतोष उठताही नाही बस बाहेर ही बाहेर असंतोष सांसारिक आदमी फिर एक और दुसरे तर का आदमी है जो बाहर जो भीस संतुष्ट है, लेकिन भीतर जो हैसे संतुष्ट नाही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 मैं कह सकता हूं अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में अकल की सतह से कुछ और उभर जाना था इसको को मंझिले परस्ती से गुजर जाना था ये तो क्या कहिए चला था मैं कहां से हमदम मुझको ये भी न मालूम किधर जाना था बुद्धि को कुछ भी पता नहीं है कि कहां जाना है जलि बुद्धी कहीं जाती ही नहीं घूमती रहती कोलू के बैल की तरह कोलू का बैल देखा आंख पे पट्टी बंदी घुमता राहता आंख पे पट्टी बंधे होणे लगता है कि चल रहे, हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। तुमने देखा तुम कैसे घुम रहेबह वही, वही उठना वही दिन का काम वही सांज वही राही सुबह फर वही सांज यूं ही उम्र तमाम होती है फिर सुबह होती है फिर शाम होती एक कोल्हू के बैल की तरह तुम घूमते चले जाते है। ये तो क्या कहिए चला था मैं कहां से हमदम मुझको ये भी न था मालूम किधर जाना था अक्ल की सतह से कुछ और उभर जाना था इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था जब तुम बुद्धि की सतह से थोड़े ऊपर उठते हो तब आकाश में उठते हो पृथ्वी छूटती सीमा छूटती असीम आता बंधन गिरते मोक्ष की थोडी झलक इसको को मंझले परस्ती से गुजर जाना था फिर एक ऐसी घडी भी आती पहले तो बुद्धी से तुम हृदय की तरफ आते हो फिर एक ऐसी घडी आती हृदय गरे जातो इश्क को मंझले परस्ती से गुजर जाता फिर प्रेम प्रेम पाक्त होता फिर भक्त भगवान से मुक्त होता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 अज्ञात की यात्रा नमील के पत्थर है व राह पर खड़े पुलिस के सिपाही है मार्ग बताने को लेकिन जो आदमी अज्ञात की तरफ यात्रा करता है वही परमात्मा की तरफ यात्रा करता परमा जगत मे सबसे ज्यादा अज्ञात घटना है जिस जे कभ जन नाही पा जो सदा अनही जे जाऊ जातते जाऊ फिरजा राहता जितना जनो उत्तर ही लगता है। और जो शेष चुनौती बढतीही जा शिखर परिखर उभरतेही आत एक शिखर पर चढ वक्त लगता है कि आ गई मंजिल जब शिखर परचते बडा शिखर आगे दिखाई पडता एक द्वारे गुजरते नये द्वार समने आजात तो हम परमात्मा को अनंत रस्य कहते हैं रहस्य का अर्थ जिथे लगे फिर ना पायंगे तो हम कहते परमा बुद्धी कमी उपलब्ध नाही किंवा बुद्धी उशी सकती जो जे चुक जात परमाकता नाही तर तुम चुक मत जुद्धी केम मुर्दा अतीत के बंधे मत राहत तुम किती लाशे आप बुद्धी की क्या हालत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 अपरिचित जब बुलाए तो ठिठकना मत अग्ञे जब द्वार पर दस्तक दे तो भयभीत मत होना चल पड़ना यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है चौथा प्रश्न आपकी जय हो मैं हजार जन्मों में भी इतना नहीं प्राप्त कर सकता था जितना आपने अनायास मुझे दे दिया है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 मे स्वीकारी करलूर तुम अगर न लो तुंगा मी स्वीकार ना तुम्ही जाऊ तो म्या तुम्ही स्वतंत्रता हैी का दान नाही शिष्यत्व तुम्ही गरिमा है किती प्रमाणपत्र की जरूर नाही एकलव्य जंगल मे जा बैठया ने तो इंकार द्रोणाचारीने इन्कारी करीस फिकर ना गुरुने तो इन्कार ही करी था तो गुरु क्या कर सका? एक दिन गुरुने पाया की गुरु को हरा द्या शिष्य एक मिट्टी की मूर्ती बना के बैठ गे उमने अभ्यास करणे उशी की आज्ञा मानने लगा उशी के चरण छूने लगा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 बाजारी बुद्धी रही होगी होत्रिय केरु शूद्र कैसे स्वीकार करे समाज से बहुत गबडाय हुए रहेगे हो समाज पोषक और समाज के में रहे मेहेगे हो क्षुद्र बुद्धी केस द्रोणने एकलव्य कोनकार उन द्रोण शूद्र हो ये कोई बात हुई लेकिन अद्भुत था एकलव्य गुरु के इंकार की भी फिक्र ना की उसने तो मान लिया था हृदय में गुरु बात हो गई थी गुरु के इंकार ने भी उसकी गुरु की प्रतिमा खंडित ना की अनूठा शिष्य रहा होगा और फिर बेईमानी की हद हो गई एकलव्य को जब प्रतिष्ठा मिल गई और जब उसके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 अनगढ़ प्रतिमा बना ली थी अपने ही हाथों से और उसी के सामने अभ्यास कर, कर के कुशलता को उपलब्ध हुआ था उससे अंगूठा मांग लिया बड़ी आश्चर्य की बात है दीक्षा देने को तैयार ना हुए थे दक्षिणा लेने पहुंच गए लेकिन अद्भुत शिष्य रहा होगा एक जिसने दीक्षा देने से इंकार कर दिया था उसको उसने दक्षिणा देने से इंकार न किया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 ये भी क्या चाल खेली और भोले भाले शिष्य से खेली और फिर भी हिंदू गुरु द्रोण को माने चले जाते हैं गुरु कहे चले जाते हैं सिर्फ ब्राह्मण होने से थोड़ी कोई ब्राह्मण होता है ब्राह्मण था एकलव्य और द्रोण शूद्र थे उनकी वृत्ति सूद्र की उस ब्राह्मण एकलव्य ने काट के दे दिया अपना अंगूठा जरा भी नानुच न ना की ये भी ना कहा कि इनकार तुमसु सीखाई बालतो मन मे न उठीने तुम्ही तुम्ही इनकार करता सीखा तुम ही से। इंकार करने से क्या फर्क है तुम्ही तुम, तुम इनकार करते रे फिर तुम्ही सीखाखो तुम्ही प्रतिमा बना बैठा हा तुम्ही ऋणी अंगूठा मांगते हो अंगूठा तो क्या प्राणो दे अंगूठा दे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 मिलता ही चला जाएगा शिष्यत्व तो सीखने की कला है चौथा प्रश्न सुना था की शराब कडवी होती और सीने को जलाती पर आपकी आप का स्वाद ही कुछ और है तो जिस से तुम परिचित होऊकि शराब ना तो कडवी होती और ना जला जो सीने कोलाती और कडवी शराब का धोका है शराब नाही तर तुम्ही शराब का पहिली दफेही स्वाद आया अबूटी शराब न मत उल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 शाद बाहेर केलत समजे पागल समजे बेहोश समजे तुम फिकर मत करणार कसोटी तुम्ही भीत अगर तुम्हारा होश बढ रहा हो तो दुन्या कुछी समजे तुम फिकर मत कर मजाज की कुछ पंथ्या मेरी बातो मे मसिहा लोक कहते हैकी बीमार हूब पहिचानो असू मे जनसे उल्फत का तलबगार हं इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी फितनाए फितनाे से बेजार हं मब जो हाफिज औयाम मे हा कुठा भी गुनगार हं मंदगी क्या गुन्हा आदम जिंदगी है गुन्हगार हं मेरी बातो में मसिहा कहते की बीमार है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 अभि साप दे दिया कि आठ अंगों से तिरछा हो जीसस तो तीतीस साल जमीन पे रहे तब सूली लगी सुकरा तो हो गे मरा तब जहर दिया गया गहावीर बुद्ध पे पत्थर फेके गे ठीक लन अष्टावक्र की तो पूो अभि जनमा अभि साप मला अभि गर्व मे जीवन विकृत कर दिया गया। और किसी दूसरे ने किया होता तो भी ठीक था क्षमा योग्य खुद आपले बापने कर दिया। जो जन्म देणे जाही नाराज हो गे ज्ञान की बामती नाही ज्ञान की बा कष्टी मस्ती मया हुवा आदमी लोगो कोचनी से भरता है तुम दुखी हो कसी कोण अडचण नाही मजेसे दुखी रो लोक कहते दल खोल के दुखी रो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 उनको साधु संत कहते महात्मा कहते जितना रुग्ण आदमी हो उतना बडा महात्मा हो है मुर्दे की तरह कोई बैठ जाय रुग्ण दीनहीन लोग कहते हैं कैसी तपश्स है, कैसा त्याग एक गाव मे मे गाया कुछ, कुछ लोक एक महात्मा आय मुछसिला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 जब वो तो मैंने कहा जो ला आदमी तुम परेशान कि हो ये ये बीमार है बीमारेहरा कुंदन जैसा नहीं है ये केवल भूखा प्यासा आदमी पीला पड गया है अनीमिया हो गया है ये तुम, तुम महात्मा समझ रहे हो और ये बोले क्या खाख बोल शक्ती नाही है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 बस उशी पूजा के खा एक चला जा रहा। तुम जरा पूजा देना बंद करो और तुम पाओगे तुम्हारे सो मेसे से प्रतिशत महात्मा विदा हो गे उशीरा हो देना बंद करो वो की पूजा के खा सब तरे की नावा वही करो बोचो बोच रे केस लज करुमो नंगे राहो तर नंगे खडे तुम कहो भूके राहो तर वूके एक बा उनके अहंकार को पुष्ट करो वास्तविक धर्म तो सदा हंसता हुआ है वास्तविक धर्म तो सदा स्वस्थ है प्रफुल्लित है जीवन स्वीकार का है वास्तविक धर्म तो फूलों जैसा है उदासी वहां नहीं उदासी को लोग शांति समझते हैं उदासी शांति नहीं है शांति तो बड़ी गुनगुनाती होती है शांति तो बड़ी मगन होती शांति तो बड़ी शराबी है पैर लड़खड़ाते एक मस्ती घेरे रहती चलते जमीन पर और जमीन पर नहीं चलते आकाश में चलते जैसे पंख उगाते अब ओढ़े तब ओडे की हालत होती ठीक हुआ अगर मेरी शराब का स्वाद आ जाए तो असली शराब का स्वाद आ गया अब किसी और में जाने की जरूरत ना पडेगी खूब पहचान लो खूप पहि अस हिनसे उलफत का तलबगार हस एक ही प्यास रखो जिनसे उलफत प्रेम नाम की वस्तु की बस एक ही मांग रखो प्रेम नम की वस्तू जनसे उल्फत का तलबगार है दुनिया मेरी और तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेम मे हो जाए बस काफी काय अकल से बेजार हुद्धी उपत्रो कोडो उतरू प्रेम की छायामेशि दुनिया मेरी फितनाकल से बेजार हा हाफिज औयाम मे कुछ उसका भी हूं हो जो जो बुराई हाफिज और खयाम में थी उमर खयाम में उमर खय्याम कोमा नाही गया उमर खयाम के साथ बडी जाती हुई एक दिन बंबई में मी निकल रहा था एक जग होटल पे लिखा हुआ है उमर खयाम उमर के साथ बडी ने जागती होईरालने जमर ख अंग्रेजी अनुवाद केल समज नाही सका उमर की, की उमर खूप सूफिओ की मस्ती चूिओ समाधी उमर खम एक सूफी संत थोडेसे पोहोच महापुरुषो मे बुद्ध और अष्टावक्र कृष्ण जुस्ती की कोटी का आदमी उसने जे शराब की बात की है परमा हुस्न की चर्चा कि परमा काही समजा पश्चिमी बुद्धी का आदमी शराब या्ड का अनुवाद खूप प्रसिद्ध हनुवाद बडा सुंदर काव्य बडा सुंदर है फिजर निश्चित बडा कवी समझ नहीं पाया सूफियों की जो खूबी वो खो गई कविता मेसे और उमर जाना गया फिज के माध्यम से तो उमर खय्याम के संबंध बडी भूल हो गई उमर गर ने शराब कभी पी ही नाही किती मधुशाला मे कभी गाया नाही लेकिन उसने कोई एक शराब जरूर पी जिसको पी लेने के बाद और सब शराबे फीकी पड जाती गया जा मधुशाला हम मंदिर जिसको हम प्रभू का मंदिर कहेिजो खम मे हा कुठं गुन्हेगार हजाज खुद्द जिनकी पंक्तिया है उमर खय्याम को गलत समजा वो भी वोबी समझा कि शराब यान शराब मजाज शराब पी पी के मरा जिस शराब की तुम बात कर रहे हो कि जो हृदय को जला और कडवी और औरत होती मजाज उसी को पी-पी के जबानी में मरा बुरी तरह मरा बड़ी बुरी मौत होई मैं जिस शराब की बालती तुम कुठ और मत समजले जो भूल उमर खायाम के साथ साथ वो मेरे मत कर लेना उसकी संभावना है मैं कहता तुम तुमसता भोगो जीवन को साक्षी भाव से साक्षी भाव को छोड देने का मन होता है भोगने की बात पकड नाही आजात भोगो जीवन को लेकिन अगर बिना साक्षी भाव के भोगा तो भोगा ही नाही साक्षी भाव से भोगा तो ही भोगा पिओ शराब अगर होश खो गया, तो पी ही नाही शराब अगर शराब पी पी के होश बढा तो ही पी तो समाधी के अतिरिक्त कोई शराब नहीं, मेरे देखे मनुष्य जाती मे तबत शराब का असरेगा जब तक समाधी का असर नाही बढता जब तक असली शराब उपलब्ध नाही आहे लोक तब तक लोग नकली शराब रहेंगे नकली सिक्के तभी तक चलते हैं जब तक असली सिक्के उपलब्ध ना हो सारी की सरकारें कोशिश करते शराब बंद हो जाए। होगा नाही हे सदा कोशिश करू महात्मा सरकारो के पीछे पडे शराब बंदी करो आनशन कर देंगे, शराब बंद होनी चाहिए लेकिन कोई बंद कर नहीं पाया अलग अलग नामों से अलग अलग से आदमी मादक को द्रव्यो मेरे देखे सरकारों के बस के बाहर है कि शराब बंद हो सके लेकिन अगर समाधी की शराब जरा फैलनी श्रू हो जाय असली सिक्का उतारा आहे पृथ्वी पर तो नकली बंद हो अगर हम मंदिरों को बना लें और वहां मस्ती और गीत और आनंद और उत्सव होने लगे और अगर हम जीवन को गलत धारणाओं से कोलत धारणा स्वस्थ धारणा और जीवन एक अहोभाग्य होत शराब पीता है दुःख के कारण दुःख कम हो जाए। तो शराब कम हो आदमी शराब पीता है है अपने को बुलाने के लिए क्योंकि इतनी है, इतनी है, इतनी पीडा बुलाएं तो क्या करें कोणी चिंता पीडा कम हो जाए, तो आदमी की कम हो जाए। और एक अनूटी घटना मेघटार संन्यासिया फस गे भूल मे सोच के ये आए कि यह आदमी तो कुछ मना करते ही नहीं कि पियो कि न पियो कि खाओ ये ना खाओ वो ना खाओ कोई हर्जा नहीं वो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि आपकी बात हमें बिल्कुल जश्च दी ये किसी ने बताई ही नहीं लेकिन जैसे जैसे ध्यान बढ़ा जैसे जैसे संन्यास का रंग छाया वैसे वैसे पैर मधुशाला की तरफ जाने बंद होणे लगे दूसरी मधुशाला पुकारने लगे एक शराबीने छ महिने ध्यान करणे मुले मे शराब पीता किंक मे दुखी था, तो दुःख भूल जाता था। अब म थोडा सुखी हा शराब पीता हा सुख भूल जात बडी मुश्किल हो ग सुख तो कोण भुलना नाही चांता ये मैंने तुम चुन अप शराब हूं, तो ध्यान खराब हो जाता है। नहीं तो ध्यान की धीर धीरी धारा भीतर बहती रहती, शीतल शीतल मंद मंद बार बहती रहती। शराब पी लेता हूं तो दो चार दिन के लिए ध्यान की धारा अस्त व्यस्त होती फिर बिल संभाल पाता हा अब बड़ी मुश्किल हो गई, तो मैंने कहा, अब तुम चुन लो तुम्हारे सामने, ध्यान छोडना ध्यान छोडो श्राप छोडणे श्राप छोडो साथे नाही तुम्ही मुकिल है, दो, हो, है क्युत ध्यान से जो रस धार बह रो इतनी पावन है मुसा ना मु जेसा पापी और कभी ऐसे अनुभव कर पाएगा आपको छोड़ के किसी दूसरे को तो मैं कहते ही नहीं क्योंकि होश में आओ होश की बातें करो मैं भीतर के भाव की बात करता हूं तो वो समझते हैं कि ज्यादा पी गया हो उन्हें भरोसा नहीं आता मेरी पत्नियों को तक भरोसा नहीं आती वो कहती बकवास बंद करो ये की बातें नहीं तुम ज्यादा पी गो महता मै आज महिने भरही नाही तर आपण लगा आपोडना मुश्किल है ध्यान जीवन कोविक दृष्टी लो तुम सुखी होणे लगो तो जो चीजे तुम्ही दुःख के कारण पकड रखी ती वूट जायगी ध्यान आय तो शराब छूट जा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 चादर यह पटी चादर यह फटी स्वप्न की सी सीने दो ऐसी तो घटा फिर फि कभी छाएी प्याला ना सही आख से पी लेने दो इस में दोस सत्संगो प्याला ना सही आख सत्संग में तुम इस से तुम मधहोस हो मधहोस पन है इसमें तुम्हारा होश ना खोए मस्ती हो और भीतर होस का दिया जलाओ ऐसी तो घटा फिर न कभी छाएगी प्याला ना सही आख से पी लेने दो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 अगर कोई कोष रास्ते पे दोहराता चले कि मैं की मे मैं हा मे तो सभी कोण शक हो की रुको कुछ गडबड लोग दोहरा रहे? अगर होत खतम हो, हो गक है तुम्ही कुठ ब्रह्मास्त मी दोहरांना थोडी है ये तो एक बार का उद्घोष ह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 तुम और भगवान सात साथ खड़े हो तो संवाद हो सकता है जब तक तुम हो तब तक कहां भगवान और जब भगवान है तब तुम कहां प्रेम गली अति साकृता में दो न समाए उस गली में दो तो नहीं समाते एक ही बचता है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 पूर्व के ने अनाहत नाद कहा है वो होता है एक गुनगुनाहट परि होती है कोई दूसरे गुनगुनाहट कोण दूस बाकी ध्वनी का उठना लेकिन वो किसी दूसरे से दूसरेसेचित नहीं हो रही दूसरा तो कोई बचता नाही कभी किसी भक्त ने भगवान का दर्शन नहीं किया. जब तक भगवान का दर्शन होता रहता है, तब तक भक्त भी मौजूद है तब तल्पना काही दर्शन हैलिसा जीससता है। जैन महावीर से मेता है हिंदू राम से मीता तुम्ही कभ हिंदू कोलते देखा भूल चौकशी काही रस्ते पे जीससिलते मिल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 कि तुम सब धारणाओं, हो, सब मान्यता हो, सब कल्पनाओ हो, सब प्रक्षोपो से मुक्त हो जाओ, सब मात्र से, मात्र बंधन है जब कोई भी नाही बचता भीतर ना भक्त ना भगवान एक शून्य विराजमान होता उन्य मे अहि आनंद की वर्षा होती उस घड़ी कैसा संवाद कैसा विवाद नहीं सब संवाद कल्पना के ही है कभी रात मुझे घेरती कभी मैं दिन को टेरता हूं कभी एक प्रभा मुझे हेरती कभी मैं प्रकाश कर्ण बिखेरता हूं कैसे पहचानूं कब प्राण स्वर मुखर है कब मन बोलता है मैं तुमसे कहूंगा पहचान सीधी है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 मैं सुरभित चंदन बन जाऊ यदि तुम पावन प्रतिमा हो तो मैं जीवन का अर्घ चढ़ाऊ तुम तो छिपे सीप मोती से मैं सागर का ज्वार बन गया जो तुम स्वाति बूंद बन बरसो मैं सो सो सावन पी जाऊं अंजुरी भर सपनों की आशा खोज रही जीवन परिभाषा जो तुम मंगल दीप बनो तो मैं जीवन की ज्योति जलाऊं मौन साध आतुर अभिलाषा खोल रही नैनो की भाषा जो तुम चरण धरो धरणी पर मैं मोतिन से हंस चुगाऊं कस्तूरी मृगकी सी छलना झूला रही मायावी पलना जो तुम मानस दीप धरो तो मैं सौ सो बंदन बन जाऊं पर ये सब कल्पना का खेल खेलना हो खेलो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 आपके मुखारबिंद से शिविर समापन के दिन दो शब्द सुनने के लिए बेचीन हो रहा हूं भिक्षा पात्र में दो फूल डालने की अनुकंपा आज जरूर करें दो क्यों तीन सही हरिओम तत्सत आज इतना है।